अथर्वदिया मंडुक्य उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का द्वादश श्लोक देख रहे थे कारण्य मत कार्यमज यदि जायमाना जायम कार्याण ते कथम ध्रुव यदि कार्य कार्या अगर कारण से भिन्न अभिन्न है तो कारण अज होने से कार्य भी अज हो जाएगा और यदि जायमानाधि कारणम अभिन्न अगर जायमान जो कार्य है उससे कारण अभिन्न हो जाएगा तो कारण भी कार्य जैसा जायमान हो जाएगा तो कारण अगर जायमान हो जाएगा कथम तेज ध्रुवम वो कारण फिर नित्य कैसे होगा तो कारण भी तो जायमान जन्म वाला हो गया तो है इसलिए कारण नित्य होगा और कार्य जन्म वाला होगा ये सब पक्ष घटेगा नहीं टीका में तो अभी सांख्य वेदांति कहते हैं आप लोग भी तो कहते हैं कार्य कारण से भिन्न नहीं है तो सिद्धांत कहता है कि अभेदे अभी टीका में नीचे से चतुर्थ पंक्ति में अभेदे अभी मायावादे नैस दोष अभिन्न होने पर भी वेदांत मत में कोई दोष नहीं है क्योंकि वेदांत मत में कारण अन्युपगमत कारण कार्य से अनन्य है आ, अन्यत्व अनभ्युपगमत ये जो कारण है वो कार्य से अनन्य है अर्थात कारण के साथ ये समान है जो कार्य है वो कार्य न कारणस्य कार्याण कार्य के साथ समान है ऐसा नहीं है कारणस्य कार्यात अन्यत्व अनभ्युपगमत अन्यत्व अनभ्युपगम इसका अर्थ हो जाएगा अन्यत्व अभ्युपगम जो कारण है वो कार्य से अन्य है कारण कार्य से भिन्न है किंतु कार्य कारण से भिन्न नहीं है ये वेदांति लोग कहते हैं भगमान कार्य से एव कारण मात्र तो अंगीकारात वेदांति वही कहता है कार्य जो है वो कारण मात्र है किंतु जो कारण है वो कार्य मात्र है ऐसा नहीं है दो स जो कारण है वो कार्य मात्र है ऐसा नहीं है जो कार्य है वो कारण मात्र है घट मात्र है किंतु मृद घट मात्र है ऐसा नहीं है ये निश्चय करना है बार बार ये निश्चय होने से क्या होता है कहते हैं कार्य के ऊपर धीरे धीरे बुद्धि हट जाता है कहते हैं कार्य व्यर्थ है इसमें महत्व लगाना कोई आवश्यक नहीं है घट को देखना ये सब जो कहते हैं को देखना ये व्यर्थ है सोना को देखना है मिट्टी को देखना है वही है कारण को देखना ये देख अधिक महत्वपूर्ण है अच्छा द्वितीय अर्धम विभजते द्वितीय अर्थ श्लोक का द्वितीय अर्ध हुआ जायमानाधि कार्याण अगर तो कार्या, तो कार्या अभिन्न हो जाएगा अर्थात तो कार्य के साथ कारण अभिन्न हो जाएगा कार्य उत्पत्ति होने वाला है तो कारण भी उत्पत्ति वाला हो जाएगा तो फिर कारण नित्य कैसे होगा ये दोष आएगा भाष्य में द्वितीय पंक्ति में किंच अन्यत और भी ये दोष है कार्य कारण अन्य कार्य और कारण अगर परस्पर में अभिन्न होगा तो जायम कार्यात कार्याण अन्य नित्य ध्रुवम चे कथम भवेत कार्य और दोनों अगर अनन्य होगा अर्थात तो परस्पर से भिन्न नहीं होगा कार्य हो गया घट कारण हो गया मिट्टी अगर ये दोनों परस्पर से बिल्कुल समान हो जाएगा तो जायमानत ही वही कार्या घट तो कार्य जायमान है उत्पन्न होता है और कारण भी उसके साथ समान हो जाएगा अर्थात तो कारण भी उत्पन्न वाला उत्पत्ति वाला हो जाएगा तो कारणम अनन्यत अनन्यत अर्थात तो भिन्न होता हुआ घट अगर मिटी के साथ मिट्टी अगर घट के साथ तो अभिन्न हो जाएगा अर्थात मिट्टी का भी जन्म होने लगेगा तो नित्यम ध्रुवम चे कथम भवे आप फिर उस कारण को नित्य ध्रुव ये कैसे कहेंगे जिसका जन्म होगा वो नित्य कैसे होगा ये सिद्धांति अभी सांख्य को कह रहे हैं अभेद टिका में अभेद अभेदवादेअ कारण से नित्य इति व्यवस्था किमित नवती अभी सांख्य लोग कहते हैं कार्य कारण का अभेद मान्य पर भी कार्य कारण अभिन्न है मान्य पर भी कार्य अन्य है कारण नित्य है ये क्यों नहीं घटेगा कार्य कारण दोनों एक ही है अभिन्न है उसमें जो कारण है वो नित्य हो जाएगा जो कार्य हो जाएगा वो नित्य हो जाएगा इस प्रकार की क्यों नहीं होगा पूर्व पक्ष कहता है सात नंबर टिप्पणी देखिए एकस्मिन एवं वृक्ष एक ही वृक्ष है अवच्छेदेदे न भावा भावो जैसे हम कहते हैं कि वृक्ष शाखाया कपी संयोग वृक्ष का शाखा में कपि है कपी अर्थात बंदर तो वृक्ष का शाखा में कपी है तो वृक्ष का मूल में कपी है क्या नहीं है तभी तो एक ही वृक्ष में कपी संयोग है शाखा में कपी संयोग अभाव है तो एक ही में दो चीज होता है परस्पर विरोधी इसी प्रकार के कार्य कारण दोनों एक होने पर भी वो नित्य भी होगा नित्य भी होगा ऐसा क्यों नहीं होगा ये पूर्व पक्ष कह रहा है एकस्मिन एवं वृक्ष अवच्छेदेदेन औ एकस्म वृक्षे अवच्छेदक अवच्छेदक हो गया एक शाखा एक मूल तो होने से भावा भाव शाखा अवच्छेदन कपयोग है मूल मूलाअव्छेदन कपयोग नहीं है तो इव ऐसे ही ति कार्य कारण तो्यास्मिन धर्मिविष्ठे जाता कार्यत्व और कारणत्व तो ये दोनों अलग अलग अवच्छेदों को हो जाएंगे हो जाने से एक ही धर्मी एक व्यक्ति जब उसको कार्य मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा उसी को जब कारण मानेंगे तो नित्य हो जाएगा एक ही वृक्ष वो कपी संयोगी है ना कपि संयोग अभाव वा वाला है दोनों है तो जैसे है एक ही व्यक्ति वो नित्य भी होगा अनित्य भी होगा क्यूँ नहीं होगा पूर्व पक्ष पूछ रहा है सिद्धांति कभी टीका में अंतिम पंक्ति में था अभेदवादे अभी अर्थात कार्यकारण अभेद स्वीकार करने पर भी कार्य से नि कारण से नित्य न व्यवस्था किमित व्यवस्था क्यों नहीं होगा भाष्य में नही कुकुट्या एक पच्यते एक प्रसवाय कलप्य भाष्यकार कहते हैं जो मुर्गी है उसका एक देश को तो, उसको मतलब ये पाक करके भोजन बना करके खा लेंगे तो मुर्गी का जो दूसरा अंश है तो उसको आगे हम अंडा देने के लिए रख लेंगे तो इसी प्रकार की होगा तो तो अगर बुद्धि लगाएगा तो कुकुटिया का को, कौन सा देश वो पाक करेगा कौन सा देश अंडा देने के लिए रखेगा तो कहेंगे कुकुटिया का जो सामना देश है उसको तो पाक कर लेगा वो भोजन बना करके खा लेगा और उसका जो पीछे वाला है क्योंकि वही ही तो ओंडा देता है तो उसको रख लेंगे कहेंगे तो ऐसा नहीं होता है तो एक देश में नित्य होगा एक देश में अनित्य होगा, होगा ये संभव नहीं है अच्छा इसलिए कार्य मात्र के अनित्य है वो जो जिसका जन्म होगा वो तो अनित्य होगा वो तो नाश होगा ही होगा ये तो द्वादश श्लोक उच्चारण करिए किंच यधानदिते प्रधा अजा कार्य जायते महदादी तस्य पक्षे तस्य, तस्य। अच्छा यहाँ तक तो पंक्ति ले लेंगे यहाँ आगे आप लोगों का विराम है और तक अभ्युपगम्यता तो विराम है ठीक है किंच और भी दोष है यश प्रधानवादी न प्रधानवादी सांख्य जो सांख्य वाले उनका मत में प्रधानात अजात अभिन कार्यं जायते प्रधान प्रधान हो गया सांख्य मत में अज नित्य है उससे अभिन्न अभिन्न और कार्य जायते अभिन्न है कारण से अभिन्न है किंतु कार्य है वो कार्य को न महदादि महदादेअ अहंकार इत्यादि ये सब अभ्युपगम्य है यहाँ तीन नंबर टिप्पणी देखिए अजात अभी वैशेषिदी मते परमाणु आकाशादी तो दुणुक शब्दादिकम जायते एव इति भवे दृष्टांत इति आसंख्या अभिन्न तो यहाँ कहते हैं कि प्रधानात अजात अभिन्न पद नहीं कहेंगे प्रधानात अजात कार्यम जायते ये वैशेषिक मत में भी घट जाएगा क्योंकि वैशेषिक मत में जो परमाणु है आकाश है ये नित्य है आकाश से शब्द होता है परमाणु से देणु का बनता है तो अजात कार्यम जायते ये तो वैशेषिक मत में भी घटेगा इसलिए कहते हैं अभिन्नम कार्यम जायते ये न्याय मत में घटेगा अभिन्नम कार्य नहीं घटेगा इसलिए अभिन्नम कार्यम कहते हैं संख्या मत कहने के लिए को कहते हैं अजात भी वैशे कादि मते परमाणु आकाशादित दियणुको शब्दादिकम जायते ये भी अज है उससे उत्पन्न होता है एव ये भव्य दृष्टान्त तो न्याय मत वाला जो बात है वो दृष्टांत हो जाए इसलिए कहते हैं अभिन्न मिति सत्यम चार मित्र सांख्य मत में जो कार्य है वो सत्य है मायावादी अदृष्टान्त मित अवधेयम मायावाद वा भी दृष्टान्त माया नहीं है जैसे न्याय वैशेषिक दृष्टांत नहीं है इसे वेदांत भी दृष्टांत नहीं है सांख्य के लिए क्योंकि वेदांत में क्या है जो कार्य है वो कारण से अभिन्न होने पर भी जो कारण है वो कार्य से अभिन्न नहीं है सांख्य में किंतु ये दोनों अभिन्न है ये तीनों मतों में ये अलग अलग विचार है भाष्य एटिका में तो कार्य जायते महदादि इति ते तस्य पक्ष वो सांख्य वालों का पक्ष में तस्मिन अर्थे दृष्टांतो वक्तव्य उनको कहना पड़ेगा कार्य अभिन्न है और उत्पन्न होता है उनको दृष्टांत तो देना पड़ेगा संख्य को चार नंबर टिप्पणी थोड़ा पाठ संशोधन करना है तस्मिन अर्थे अर्थात कारण अभिन्न कार्य जन्म जन्म य है ना उसको म करना पड़ेगा जन्म रूपे अर्थ कारण अभिन्न कार्य का जन्म होता है जो कार्य है वो कारण से अभिन्न है जो घट है वो मिट्टी से अभिन्न है इसी प्रकार के एक घट का जन्म होता है इस अर्थ में उनको दृष्टान्त तो कहना पड़ेगा क्यों दृष्टान्त तो कहना पड़ेगा तो भाई टीका में कहते हैं तद तो अवस्तम एव ते न अर्थव्यवस्थापना दृष्टांत तो के आधार पर ही तेन तेन सांख्ये न पांच नंबर दे दिया संख्य दृष्टान्त तो के आधार पर ही अर्थ का व्यवस्था करेगा क्योंकि सांख्य अनुमान करता है अनुमान करेगा तो दृष्टान तो चाहिए दृष्टान्त तो नहीं है तो ऊपर में पेंसिल होगा तो, तो दृष्टान्त तो के आधार पर ही अर्थ तो का व्यवस्था करेगा इसलिए सांख्य को दृष्टान्त तो देना पड़ेगा और नृष्टान दृष्ट अस्थित उभयवादी को सम्मत है दोनों पक्ष राजी है ऐसा कोई दृष्टान्त तो नहीं मिलेगा कार्य कारण के साथ समान है और कारण कार्य के साथ समान है ऐसा दृष्टान्त तो नहीं मिलेगा घट मिट्टी है और मिट्टी घट है ऐसा नहीं होगा ए, श्लोक है अजात भाई जायते दृष्टांतस्तस्य नास्तिक भाई च च जाताचा न व्यवस्था अजात वै जायते तस्य दृष्टांतो वही नास्ति और जातात तो जायम से व्यवस्था न प्रसज्यते जिसका मत में ये संख्य से मते अजात वही जायते अज से जन्म होता है अर्थात तो जिसका जन्म नहीं हुआ नित्य है वो नित्य से किसी का जन्म होता है ऐसा अगर कहा जाएगा तो उसके पक्ष में दृष्टान्त तो नहीं है और कहेंगे कि ठीक है अज से जन्म नहीं होगा तो जिसका जन्म हुआ है उससे कोई दूसरा जन्म होगा कहेंगे तो जन्म वाला से जन्म होगा तो व्यवस्था नहीं बनेगा अनव्यवस्था हो जाएगा जिसका जन्म हुआ वो किससे जन्म हुआ कहते जिसका जन्म हुआ उससे इसका जन्म हुआ तो अभी वो जो प्रथम आ गया ये अभी था प्रथम इसका जो जन्म हुआ है कहते ये किससे जन्म हुआ नित्य से तो जन्म नहीं होगा इससे हुआ जिसका कि जन्म हुआ है अभी इसका जन्म हुआ है ये भी जो जन्म हुआ है कहेंगे ये भी किसी जन्म हुआ से जन्म होगा तो ये चलेगा तो चलने से कहते हैं कि ये अनवस्था हो जाएगा तो जन्म से जन्म ये मानना पड़ेगा तो कहेंगे जन्म से ही तो जन्म होता है ऐसे देखा गया है और कहेंगे कि ये तो प्रवाह रूप से अनादि चलता है तो सिद्धांति ये सब का आगे आगे खंडन करेगा धीरे धीरे ये सब कहने के लिए हम लोग कहते हैं व्यवहार करने के लिए चलता है जो पिता था उसे पुत्र हुआ जो पुत्र है उसे आगे पुत्र होगा जो पुत्र होगा उसे आगे पुत्र होगा ये जो जन्म हुआ उसे जन्म होगा इस प्रकार के चलेगा तो वास्तविक तो किंतु ना किसी का जन्म होता है कुछ होता नहीं आगे आगे सब और कहेंगे व्यवस्था न न अर्थात तो न अवस्था नसज्यते टीका में यदि अजात अजात अर्थात नित्यात वस्तु नो जायम अभ्युपगमत न शकते तरी जाता जायम अभ्युपगम्यता आशंका आह अगर अजात अजात अर्थात नित्या अज अर्थात जिसका जन्म नहीं होता है उसको अज कहेंगे तो नित्यात वस्तु न पंचमी है अजात नित्यात वस्तु से जायमानम अभ्युपगम तुम न सकते सांख्य कहता है और जैसे जन्म अगर आप नहीं मानेंगे तो ही जाता देव जायमानम अभ्युपगम्यता जन्म जिसका हुआ है उससे जन्म होता है ऐसे मान लीजिए तो नित्य से जन्म नहीं होगा तो जन्म वाला से जन्म होगा ऐसे मान लीजिए तो श्लोक में कहा जाता तो जायमान मानेंगे तो अनवस्था हो जाएगा टीका में सांख्य समय दोषांतर प्रदर्शन परत्व श्लोक से प्रति जानते सांख्य समय समय अर्थात तो सिद्धांत मत सांख्य मत में दोषांतर प्रदर्शन परत्व अन्य दोष दिखाने के लिए ये श्लोक आया है अन्य दोष क्या दिखा रहे हैं छह नंबर टिप्पणी कहते हैं दृष्टांत भाव सांख्य मत में कोई दृष्टांत भी नहीं है पहले तो कहा ये हो नहीं पाएगा सब तो कार्य कारण से अभिन्न होगा कारण कार्य से अभिन्न होगा ये नहीं हो पाएगा पूर्व श्लोक में दोष दिखा दिया अभी कहते हैं ऐसा जो आप कहते हैं आपके लिए कोई दृष्टान्त भी नहीं है ये दूसरा दोष है इसलिए कहते हैं दोषांतर प्रदर्शन पर तुम श्लोक ये श्लोक दोषांतर अन्य दोष दिखाता है भाष्य में किंच और भी है क्या दोष है टीका में तत्र तुर्वाध अक्षराणी योजती दूसरा दोष दिखाने के लिए पूर्वार्ध का अक्षर कहते हैं भाष्य में आरम्भ किंच दोष है अजात अजात अर्थात तो अनुत्पन्नात अज अर्थात तो अनुत्पन्न जिसका उत्पन्न नहीं हुआ है वो अजय है उससे नित्यात् वस्तुन सब तो समानाधिकरण है अज है नित्य है उत्पन्न नहीं हुआ है वही वस्तु है वस्तु अर्थात ब्रह्म नित्य आत्मा वही उससे जायते उत्पन्न होता है यशवादीन कार्य कार्य नित्य से उत्पन्न होता है जो ऐसे मानते हैं दृष्टान्त नास्ति वही तस्य दृष्टांत नहीं है तो उनके मत में दृष्टान्त नहीं है जो कि नित्य से कार्य होता है ऐसे कोई दृष्टांत तो नहीं है तो यहाँ बीच में न्यायिक लोग आए के कहेंगे कि हमारा मत में दृष्टांत तो है सांख्य को अभी सांख्य का विचार चल रहा है के वाला अगर आयकर कहेगा हमारा मत में दृष्टांत तो है वेदांति उसको पहले कह देगा कि आप असत कार्यवादी है इसलिए आप सांख्यो से भिन्न है अभी तो सांख्यो का खंडन चल रहा है अगर नया को खंडन करना होगा ये कहते हैं कि हमारा ये जो आकाश है वो नित्य है ये परमाणु नित्य है उससे को शब्द इत्यादि नित्य कार्य उत्पन्न होते हैं वेदांति ये सब को नित्य कहेगा नहीं कहे। कहेगा वेदांति कहेगा ऐसा नित्य ही है नहीं इसलिए नित्य से बनते हैं वो आपका मत में भी नहीं होगा में तो यश्यवादी न कार्य जिस सांख्य लोग कार्य को नित्य से उत्पन्न हुआ ऐसे मानते हैं। है दृष्टान तो उसका मत में तो नहीं है। और दृष्टांत तो नहीं है तो क्या हानि होगा टीका में कहते हैं दृष्टानता भावी प्रमाणान्तरा अर्थ प्रतिपत्तिर्भविष्य आशंका दृष्टांत तो अगर नहीं है तो फिर भी अन्य प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति प्रति प्रति प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान ये हो जाएगा तो भविष्य आशंका तो सिद्धांति इसका उत्तर देता है भाष्य में अर्थात अजात न किंचित जायते न दृष्टांत <ißın> <to> अगर नहीं है अर्थात अजात न किंचित जायते इति सिद्धम होती इसलिए अगर दृष्टांत तो नहीं है तो क्या सिद्ध हो जाएगा न किंचित जायते कुछ उत्पन्न होता ही नहीं खाली परिवर्तन होता रहता है बस इतना ही है किसी का जन्म होता है किसी का नहीं होता है सिद्धम बहती इत टीका में परस्य खलु अनुमाधीनम अर्थ परिज्ञानम परस्य सांख्य सांख्य लोग अभिनित्य कहते ही है प्रकृति को और प्रकृति है ऐसा है कि पदार्थ है इसमें क्या प्रमाण है संख्य लोग कहते हैं कि अनुमान है तो अनुमान से ही प्रकृति का निश्चय किया जाता है और कैसा अनुमान कहते हैं तो कार्य लिंग का अनुमान कार्य को देख करके कोई ना कोई कारण होना चाहिए हमको कारण नहीं दिख रहा है कह आपका चक्षुर इंद्रिय है उसमें क्या प्रमाण है कहते ये देखता है ना चक्षुर इंद्रिया ये चक्षुर इंद्रिया नहीं ये तो इंद्रिया का गोलोक गोलो है।, है तो अंधो का भी ये चक्षु हो सकता है बिल्कुल ऐसा चक्षु होगा किंतु उसको दिखता नहीं कहेंगे क्यों ये तो चक्षु तो है उसको दिखना चाहिए कहते हैं ये चक्षु नहीं है ये चक्षु का स्थान है तो जो वास्तविक इंद्रिय है वो इंद्रिय तो हमको दिखता नहीं किंतु इंद्रिय है हम कैसे जानते हैं कहते हमको ज्ञान होता है अगर हमको पर्वत का ज्ञान होता है यही प्रमाण है कि हमारा चक्षुर इंद्रिय है अगर चक्षु इंद्रिय नहीं होता तो हमको पर्वत का ज्ञान कैसे होता इसको कहते हैं कार्य लिंग को अनुमान कार्यो को देखकर के हम कारणों का अनुमान करते हैं कि कारण होना चाहिए नहीं तो चक्षु नहीं होगा तो पर्वत दिखता कैसे तो इसी प्रकार ये सांख्य लोग जो प्रकृति को मानते हैं प्रधान कहते हैं वो केवल अनुमान से ही निश्चय होता है तो ये सांख्य का अष्टम कार्य का है सूक्ष्म तद अनुपलब्धिर ना भावा कार्य तदुउपलब्धे है महदादि त्यम प्रकृति सत्यम स्वरूपम विरूपम सा, च तद अनुपलब्धि ये जो प्रकृति है वो नहीं है ऐसा बात नहीं है अगर है तो क्यों हमको अनुभव नहीं होता है जैसे पर्वत नदी ये सब दिखते हैं कहते हैं सौक्ष्मियात तद अनुपलब्धि सूक्ष्म है इसलिए उपलब्धि नहीं हो रहा है और कार्य तस्त तद कार्य से उसका उपलब्धि होती है कार्य कौन है कहते हैं महद आदि अहंकार तन मात्रा ये सब कार्य है तो कार्यत तद उपलब्धे तो ये संख्य लोग कहते हैं और कार्य प्रकृति स्वरूप होते हैं विरूप होते हैं प्रकृति जैसा कुछ कार्य होते हैं प्रकृति से अलग भी कुछ कार्य होते हैं ये संख्य लोग कहते हैं अर्थात संख्य लोग प्रकृति को केवल हनुमान से ही सिद्ध करते हैं आगे टिका में न चो भावे भाव है अनुमानम अवकल्प्यते दृष्टान्त तो अगर नहीं है तो अनुमान नहीं हो पाएगा अनुमान के लिए तो दृष्टांत तो चाहिए दृष्टांत तो अनुमान में क्यों चाहिए क्या करेंगे दृष्टान्त तो को लेकर के व्याप्ति ग्रहण के लिए अगर व्याप्ति नहीं है तो अनुमान से साध्य सिद्धि कैसे होगी इसलिए व्याप्ति ग्रहण करने के लिए दृष्टान्त चाहिए दृष्टानता भाव अनुमानम न अवकल्पते तस्मात्स्य समय संभवती इत इसलिए सांख्य सिद्धांत ये न संभवती द्वितीय व्याचे श्लोक का द्वितीय भाष्य में ठीक है नित्य से उत्पन्न नहीं होता यदा पुनर्त जाय, जायम से वस्तु वस्तुनो अभ्युपगम जाता जो जन्म हुआ है उससे जायमान वस्तु का उत्पत्ति मानेंगे जो अभी उत्पन्न हो रहा है वो किससे उत्पन्न होगा कहते हैं जो उत्पन्न हुआ है उससे होगा इस प्रकार की मानेंगे तो आगे कहते हैं भाष्य में तदपि अन्यस्मात जाता तदपि अन्यस्मात इति व्यवस्था न प्रसजते तो जो जन्म हुआ है वो जन्म होने वाला से जन्म होगा वो भी जन्म होने वाला से इसी प्रकार की होकर के व्यवस्था न प्रसजता अर्थात अनवस्था हो जाएगा तो ये मूल सिद्ध नहीं होगा और अनवस्था मूल क्षय करी तो मूल का ही नाश हो जाएगा अच्छा ये त्रय दो सौ श्लोक उच्चारण करेंगे आगे टीका में कहते हैं द्वैतवादी वीर प्रतिखे अन्ून्यपक्षी प्रतिषेप मुख्य ख्या वस्तुनों जन्यम अद्वैतवादी अभ्यनुातनीरसनमी एव विदुभवानुसारिवाज्ञात दैतवादी के द्वारा द्वैतवादी अन्य पक्ष प्रतिक्षेप मुखे न द्वैतवादी परस्पर का पक्ष का निराकरण करते हैं उसके द्वारा सिद्धम क्या हुआ वस्तुनो अजन्य वस्तु का उत्पत्ति होती ही नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष सांख्य और वैशेक परस्पर का मत का निराकरण करने से और ये जो निश्चय कर लिए कि जो वस्तु है जो वास्तव पदार्थ है उसका कभी जन्म नहीं होता है अद्वैतवादी न अभ्यनुज्ञातम अद्वैतवादी उसको कहते तथा तो अस्तु आप दोनों जैसा कहते हैं ऐसा ही ठीक है इधानी द्वैत निरसनम विद्वत अनुभव अनुसारित्व द्वैत का निरसन भी करना है द्वैतवादी परस्पर में विवाद करके अद्वैत को सिद्ध कर दिए तो ठीक है अद्वैत सिद्ध हो गया हमारा काम हो गया कहते नहीं, नहीं, नहीं। अद्वैत सिद्ध होना ये हमारा आधा काम है अद्वैत सिद्ध होना और द्वैत को हटाना भी है खाली अद्वैत सिद्ध हो जाएगा और द्वैत रहेगा हो सकता है कि कभी कोई फिर उसको जाकर के ले लेगा कहेंगे कि जो अच्छा भोजन उसको रखना है और जो खराब हो गया भोजन उसको हटा भी देना है नहीं तो उसको रखे रहेंगे तो गलती से कोई उसको भी खा लेगा इसलिए कहते द्वैत का निराकरण भी करना है तो कहते हैं द्वैत तो का निराकरण कैसे करेंगे और अद्वैत तो सिद्धि के लिए तो द्वैतवादी तो लोग परस्पर में विवाद करके और अद्वैत तो का सिद्ध कर दिए द्वैत तो का निराकरण कैसे करेंगे कहते हैं स्रोतम श्रुति में द्वैत तो का निराकरण क्या गया है नेह नानास्तिकिंचन नेति नेति और दूसरा विद्वत अनुभव अनुसारित ज्ञानी लोगों का ये अनुभव है कि द्वैत नहीं है समाधि में अनुभव होता है कि द्वैत नहीं है अनुसारित ये जो दो चीज हो गया श्रुति में कहा गया ज्ञानियों का अनुभव है उसके आधार पर तेन तेन अर्थात वेदांति न अभ्यन ज्ञातम वेदांति लोग द्वैत का निराश को भी तथास्तु तो कह देना चाहिए और द्वैत को भी तथास्तु तो कहेंगे द्वैत नहीं है ये बात भी तथास्तु तो कहेंगे ये आगे का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है बहुत उदाहरण दिया जाता है हेतुराधि हेतुरादि फल हेतु फल नादी कथम तेरुपवर्ण्य हेतु यहाँ अन्वय होगा ये साम मते मते नहीं है ये साम, ही और आदि फलि हेतु फल से अनादि कथम तेरूपर्ण्य उत्तराध जैसा है ऐसे हेतु शब्द का अर्थ धर्मा धर्माधर्म द्वितीय पंक्ति में दे दिया भाष्य में हेतोर धर्माधर्मादि धर्माधर्मा देहा धर्मा धर्मा दे। तीन शब्द व्यवहार होता है कि हेतु एक आदि या कि फलम ये तीन शब्द ही श्लोक में है हेतु का अर्थ धर्माधर्म आदि का अर्थ कारणम फल का अर्थ शरीर हेतोर में षष्टी है शरीर का आदि आदि का अर्थ कारण धर्मा धर्म का कारण हेतु का अर्थ धर्माधर्म धर्म का कारण क्या है फलम फलम क्या है शरीर धर्मा धर्म का कारण क्या है कहते हैं शरीर शरीर होने से धर्मा धर्म करेगा शरीर अगर होगा तभी तो कुछ करेगा करने से धर्म होगा धर्म होगा ये दोनों चीज हो जाएगी दुष्कर्म कर देगा तो अधर्म हो जाएगा और सत्कर्म करेगा तो धर्म हो जाएगा तो धर्म अधर्म का कारण हो गया शरीर और आदि आदि अर्थात कारणम हेतु हेतु हे अर्थात धर्मधर्म हो फल अर्थात शरीर से तो धर्मधर्म का कारण हो गया शरीर और फल से अर्थात शरीर से शरीर का कारण हो गया धर्मधर्म तो धर्माधर्म का कारण शरीर और शरीर का कारण धर्माधर्म जैसा कहते हैं कि पिता से हुआ पुत्र और पुत्र से हुआ पिता तो सिद्धांति कहेगा क्योंकि आप कह रहे हैं है कि धर्मा धर्म का कारण हो गया शरीर अर्थात तो शरीर से हुआ धर्मा धर्म शरीर से हुआ धर्मा धर्म और धर्मा धर्म से होगा शरीर तो, तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे पिता से हुआ पुत्र और पुत्र से हो जाएगा पिता ये तो ऐसा ही बात हो गया सिद्धांति ऐसा कहकर के इसको खंडन करेगा कहते ये तो आप ऐसे ही बात कहते हैं फिर पूर्व पक्ष कहेगा हम ऐसा नहीं कर करें पिता से उत्पन्न होगा पुत्र पुत्र से उत्पन्न होगा पौत्र पिता से क्यों पुत्र उत्पन्न होगा तो इस प्रकार की कहेगा वह अर्थात पूर्व में शरीर था वो शरीर से धर्मा धर्म हुआ वो धर्मा धर्म से ये शरीर मिला ये शरीर से अभी धर्मा धर्म कर रहा है ये धर्म धर्म से आगे शरीर मिला इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहेगा आगे कहेगा सिद्धांती उसका उस फिर खंडन करेगा अभी तो पूर्व पक्ष इतना कह दिया कि धर्मा धर्म से शरीर और शरीर से धर्मा धर्म अभी पूर्व पर का बात नहीं है तो इस प्रकार की कहेगा तो सिद्धांती कहेगा तो जैसे पिता से हुआ पुत्र पुत्र से हो गया पिता तो ये कभी नहीं होगा और इस प्रकार की अगर आप कहते हैं कि धर्मा धर्म से शरीर शरीर से धर्मा धर्म तब हे तो हो फल छादि कथम तेरू वर्ण सांख्य सतकार्यवादी है कहता है कि ये सब पहले था शरीर भी पहले था धर्माधर्म भी पहले था कुछ पहले नया नहीं बन गया सब पहले था ये कैसे होगा अभी कहते हैं शरीर से धर्मा धर्म धर्माधर्म धर्म से शरीर तो ये अभी अनादि कैसे होगा ये तो पहला दोष दिखा रहे हैं और आगे जो कहते हैं पिता से पुत्र पित, पुत्र से पिता वो तो और दोष आगे कहेंगे अच्छा टीका में हेतु फलात्मकः संसारो अनादिरती पद तस्दि स्वभाव नव वक्त शक्य थे हेतु फलात्मक संसार हेतु हो गया धर्मा धर्म फल हो गया शरीर धर्मा धर्म शरीर यही संसार है शरीर है तो संसार है शरीर नहीं है तो संसार नहीं है शरीर नहीं है अर्थात जब ज्ञान होता है तभी शरीर नहीं होता है नहीं तो शरीर तो होता ही होगा हेतु फलात्मक हेतु हो गया धर्मा धर्मा फल हो गया शरीर यही संसार है और इसको अनादि कहने वाले के द्वारा तस्य अनादि तो स्वभाव नकतुम शक्य थे उसको अनादि कैसे कहेंगे परस्पर से ये उत्पन्न होते हैं कहते हैं हेतु फल और आदिमत्व से कंठोक्तत्वात हेतु फल ये दोनों कारण है परस्पर का ये तो कंठोक्त कंठोक्त शब्द त कंठ से कहते हैं अर्थात शब्द उच्चारण करके कहते हैं हेतु से फल होता है फल से हेतु होता है तो हेतु फलात्मक द्वैतम अनुरूपित रूपम अवस्तुभूतम इत्य सिद्धांत कहता है कि इसलिए हेतु फलात्मक जो द्वैत है द्वैत अर्थात धर्मधर्म शरीर शरीर फिर धर्माधर्म ये सब जो है ये अनिरूपित रूपम बहुब्री है अनुरूपित रूपम यश अवस्तु भूतम ये कोई वास्तव और पारमार्थिक नहीं है ऐसे हमको लगता है ऐसे ये होता है कुलाल क्या क्या मिट्टी से घट बना दिया कुलाल का पुत्र आकर के सबको फिर समान कर दिया घटो को फिर मिट्टी बना दिया तो फिर कुलाल घटो को मिट्टी बनाया कहते है इसी प्रकार की सब होता है और एक बाबा जी दूर में बैठ करके देखता है मिट्टी ही मिट्टी है जिस समय में कुला लट बना दिया उस समय में मिट्टी है और उसका पुत्र जब फिर से मिट्टी बना दिया तो भी मिट्टी ही है यही वेदांत का मत है कि सब सर्वदा वही एक ही रूपी है तो इसलिए ये जो उत्पन्न जो होता है कहते हैं वो सब अवस्तुभूतम ये कोई वास्तव नहीं है श्लोक से तात्पर्य आह श्लोक का तात्पर्य कहते है यत्र भाष्य में यत्र सर्वम आत्मी बाभूत तत्र त्र कम पश्येत कम भीजानीया कम रसयेत कम जिघ्रेत अरे मैत्रियी इस प्रकार के याज्ञ बोल के जी कहते हैं अश्य, अश्य यत्र तु यू अर्थात ज्ञान जिस अवस्था में यत्र अर्थात यहात में जिस अवस्था में इस ज्ञानी का सर्व आत्मा अभूत सब कुछ आत्मा ही है मैं ही हूँ सब कुछ इस प्रकार की थी। परमा द्वैता श्रुत्या उतम आश्रित आह पर द्वैत नहीं है वास्तव में द्वैत नहीं है हमको दिखता है स्वप्न जैसा कहते हैं कि उसी प्रकार दिखता है श्रुत्या उत श्रुति के द्वारा कहा गया तम तो आश्रित्य श्रुति को आश्रय करके कहते हैं टीका में <coughs> तम तो आश्रित अर्थात कार्य कारणात्मक द्वैत से दुर्निरूपत्व आहित योजना श्रुति को आश्रय करके कार्य कारण रूप जो द्वैत है द्वैत क्या है कहते हैं कुछ कार्य है कुछ कारण है जो कारण है वो कभी कार्य बन गया फिर कार्य नाश होकर कारण हो गया यही द्वैत है ये द्वैत दुर्निरूपम, इसका निरूपण नहीं हो पाएगा इति योजना भाष्य में श्रुति उत्तम तम आश्रित्य आह आगे है पाठ संशोधन करना है धर्मा धर्मा देरा देरा लिखना है बीच में धर्मा धर्मा है धर्मा मा के आगे लिखेंगे देरा और ना भाष्य में द्वितीय पंक्ति में भाष्य में हे धर्मा धर्मा दे तो धर्मा धर्मा है आगे लिखना पड़ेगा दे भाष्य में द्वितीय पंक्ति में धर्मादि धर्मा धर्मा दि धर्मा धर्मा दे राधी अच्छा। वो नहीं वो जगह नहीं वहाँ तो धर्मा धर्मा दी है अच्छा आरंभ में आरंभ में जहाँ ष्टी है, है।, है। धर्म धर्मा दे राधी जो दे रा लिखना पड़ेगा हेतोर अर्थात दे दोनों देष्टी है आगे आदि ही अर्थात कारणम श्लोक में दिया ना हेतोर हेतोर का अर्थ कहते हैं धर्मा धर्मा देहे आगे श्लोक में है आदि ही आदि का अर्थ हो गया कारण आगे है श्लोक में फलम फलम के लिए कहते हैं देहादि संघात फलम पहले व्याख्यान कह दिए आगे व्याख्या कहते ये शाम वादी नाम अभी श्लोक का प्रत्येक अक्षर का अर्थ कह दिए तो जिस वादियों का मत में धर्मा धर्मा धर्माधर्मादि का कारण हो गया फल फल अर्थात देहादि संगात तथा तो, तो उसी प्रकार आदि ही आदि अर्थात कारणम हेतु धर्मा धर्मा ही आदि का अर्थ कारण कौन कारण कहते हैं हे हेतु ही कारण है हेतु कौन है धर्माधर्मादि अर्थात धर्माधर्मादि धर्मा कारण है किसका का कारण है कहते हैं फलस्य से का थे क्या अर्थ कहते हैं देहादि संघात्य देह का कारण हो गया धर्माधर्म एवं हेतु फलयोर ओर इतर इतर कार्य कारण तेना आदिम ब्रुवद्भि एवं हेतु फल से अनादिव कथम तेर उपवर्ण्य सिद्धम एवं इस प्रकार से हेतु हेतुतर कार्य कारण हेतु और फल हेतु हो गया धर्मधर्म फल हो गया शरीर इसमें परस्पर इतरतर इतर परस्पर कार्य कारण परस्पर का कार्य कारण हो गसे आदिमत्व ब्रुवद भी आप कहते हैं कि ये दोनों का आदि है आरंभ होता है दोनों का कारण है होने से एव ब्री रो उन्हीं के द्वारा ही हेतु फलस्य फल सेनादिव कथम तेरहते लोग शरीर और धर्मा धर्माधर्म को अनादि भी कहते ये कैसे होगा दोनों का उत्पत्ति भी होता है और दोनों अनादि ये कथम उपरिणतें विप्रति सिद्धम विरुद्ध तो बात है टीका में हेतु फलय आत्मपरिणाम आदिमत्व उपादान रूपेण च चनादित्व्य अभी संख्या वाला एक समाधान देता है कहते हेतु फल ये दोनों आत्म परिणाम अर्थात आत्म कार्यवाद आत्म कार्य होने से आदिमत्व आदिमत्व अर्थात उसका कारण है आत्मा है तो ये हेतु फल ये आत्मा का कार्य होने से आदि वाला हो गया आदि अर्थात कारण उनका कारण है और उपादान रूपेण उपादान कौन है किसे बना आत्मा तो उपादान रूपेण से अनादिव अर्थात तो ये हेतु और फल को धर्मा धर्म और शरीर को अगर आप कार्य रूप से ग्रहण करेंगे तो कार्य हो गया और कारण रूप से लेंगे तो अनादि हो जाएगा जैसे कहते हैं कि अभी घट को घट रूप से दिखेंगे तो कार्य है और घट को मिट्टी रूप से देखेंगे कहेंगे वो नित्य है वो तो है हमेशा मिट्टी तो पहले से ही था इस प्रकार की हो जाएगा इतना संख्य अभी सांख्य इस प्रकार कहने से सिद्धांत कहता है आत्मनो निरंसत्व कूटस्थत्व नित्य से परिणाम अनुपत्यर्म साख्य लोग तो ऐसा नहीं मानते उनका पुरुषों से उत्पत्ति नहीं होता है उनका तो प्रकृति से उत्पत्ति होती है अगर साख्य वेदांति का मत में कहेगा आप लोग तो ऐसा मानते हैं तो अर्थात तो कारण रूप से आत्मा है तो नित्य है कार्य रूप से जगत बना है और नित्य है आपका मत में ये घटेगा सांख्य वेदांति को कहेगा सिद्धांत कहता है कि आत्मनिरंश्य आत्मा में कोई अंश ही नहीं है उसका कोई अवय ही नहीं है और कूटस्थ से नित्य से परिणाम अनुपत्य जो कूटस्थ होगा नित्य होगा उसका कभी परिणाम नहीं होगा कूटस्थ चीज कहते हैं जो कूटवत तो निर्विकारण ये आप लोग शायद और देखे नहीं होंगे आजकल का जमाने में पहले जो लोहार लोग जो लोहा को पीट करके कुछ बनाते हैं अलग पदार्थ वो लोग के पास एक बड़ा लोहा होता है जिसके ऊपर रख करके गर्म लोहा को पीटते हैं उसको हिन्दी में कहते हैं निहाय तो वो जो इतना बड़ा लोहा है उसका कुछ नहीं होता है वो जैसा को ऐसा पड़ा रहेगा उसके ऊपर जो गर्म लुहा को रख करके हाथोड़ा में पिटेगा वो बदलता रहेगा किंतु वो जो बड़ा वाला लोहा वो तो ठंडा है वो ऐसा ही रहेगा उसको कहते हैं ये कूटस्थ कूट उसको कहते हैं कूट तो कूट अर्थात जिसका कोई परिणाम नहीं होता है इसी प्रकार की आत्मा भी कूट है कूटस्थ अर्थात तो निर्विकारीण तिष्टी इसका कोई परिणाम नहीं हो पाएगा इसलिए परिणाम रूप से आदि वाला और उपादान रूप से नित्य ऐसा ये नहीं घटेगा भाष्य में नहीं ही नित्य से कूटस्थ से आत्मनो हेतु फलात्म सं, हे फलात्मता संभवति जो नित्य है कूटस्थ है आत्मा है वो हेतु और फल रूप हो जाएगा ये संभव नहीं है आत्मा तो नित्य है कूटस्थ है अर्थात ना हमारा कोई धर्मा धर्माधर्म है ना हमारा कोई शरीर है ये कुछ हमारा नहीं है इस प्रकार की निश्चय धीरे धीरे होता है ये श्लोक उच्चारण करिए यहाँ तीन नंबर टिप्पणी नीचे में एक संशोधन करना है युक्ति सिद्धम त तो को यह करना है युक्ति सिद्ध का अनुमोदन करके श्रुति सिद्धम अभी अनुमोदते युक्ति से जो सिद्ध हुआ उसको अभी श्रुति के आधार पर भी कह दिया यसे तु तत्र तो अशे सर्व आत्मय बाबू तथा क्या अर्थात ये जगत जो हेतु को कहते हैं ये कोई वास्तव नहीं है ऐसा कहते हैं सही है आज यहाँ तक ओम पूर्ण मत पूर्णमिदम पूर्णात